सदगुरु ओशो के अमृत प्रवचन अपने मन को पहचानो प्रवचन नंबर तीन मानना और जानना पहला प्रश्न आत्मा और परमात्मा को अस्वीकार करने वाले गौतम बुद्ध धर्म गंगा को पृथ्वी पर उतार लाने वाले विरले भगीरथों में गिने गए और आपने अपने धम्मपद प्रवचन को नाम दिया इस धमो सनंतनों धम्मपद प्रवचन के इस समापन पर्व में हमें संक्षेप में एक बार फिर इस धर्म को समझाने की अनुकम्पा करें आत्मा और परमात्मा को मानना वस्तुतः किसी भी चीज को मानना कमजोरी और अज्ञान का लक्षण है मानना ही अज्ञान का लक्षण है जानने वाला मानता नहीं जानता है मानने की कोई जरूरत नहीं मानने वाला जानता नहीं जानता नहीं इसलिए मानता है मानने और जानने के फर्क को खूब गहरे से समझ लेना मानने से जानने की भ्रांति पैदा हो जाती है वो सस्ता उपाय है वो झूठी दवा है मान लिया ईश्वर है इस मानने में बड़ी तरकीब है मन की अब जानने की कोई जरूरत ना रही मानने से जानने का भ्रम खड़ा कर लिया मानते रहे वर्षों तक दोहराते रहे कि ईश्वर है दोहराते रहे कि ईश्वर है मंदिर और मस्जिद में हो गिरजे और, और गुरुद्वारे में तो धीरे धीरे भूल ही जाओगे कि मुझे पता नहीं बार बार दोहराने से ऐसी प्रतिति होने लगी कि हां ईश्वर है मगर यह तुम्हारी पुनरुक्ति है यह तुम्हारा ही मनोभाव है जो सघन हो गया यह आत्मसमोहन ये ऑटोहिप्नोसिस आत्म है यह केवल संस्कार मात्र है तुम कहीं पहुंचे नहीं तुम बदले नहीं तुम्हारे जीवन में कोई क्रांति नहीं हुई तुम वैसे के वैसे हो सिर्फ तुमने एक आवरण ओढ़ लिया तुमने राम नाम चदरिया ओढ़ ली भीतर तुम ठीक वैसे हो जैसे पहले थे तुमने विश्वास का वस्त्र ओढ़ लिया किसको धोखा दे रहे हो और तुमने मूलतः अपने को एक भ्रांति और झूठ के साथ बांध लिया जिस दिन पहली बार तुमने माना कि ईश्वर है वह झूठ था क्योंकि तुमने बिना जाने माना था तुमने बेईमानी की हद कर दी। तुम संसार में धोखाधड़ी करते थे थी, ठीक तुम बाजार दुकान पर धोखाधड़ी करते थे थी, ठीक तुम मंदिर में भी अपना झूठ ले आए तुम तो न बदले मंदिर में आके तुमने मंदिर का ही रूप बदल दिया मंदिर भी विकृत हुआ भ्रष्ट हुआ तुम्हारे साथ तुम तो न तर सके नाव को लेकर नाव को डूबा बैठे आप डुबे पांडे ले डूबे जिजमान और जब पहले दिन ही बात झूठ थी तो दोहराते दोहराते अंतिम दिन कैसे सच हो जाएगी झूठ दोहराने से सच होता है लाख दोहराओ झूठ झूठ लेकिन झूठ दोहराने से प्रतीत होता है कि सच हो गया अदौल हिटलर ने यही अपनी आत्मकथा में इनके में लिखा है कि झूठ को दोहराते जाओ दोहराते दोहराते एक दिन सच हो जाता सुनो ही मत किसी की दोहराते जाओ बार बार सुनने से लोगों को भरोसा आने लगता है कि सच्ची होगा जब इतनी जगह दोहराया जा रहा है इतने लोग दोहरा रहे हैं इतने मंदिर मस्जिद इतने पंडित पुरोहित इतने मौलवी दोहरा रहे हैं एक ही बात माँ बाप स्कूल समाज संस्कृति सब दोहरा रहे हैं ईश्वर है इस दोहराने वालों की जमात में तुमने भी दोहराना शुरू कर दिया और धीरे धीरे लगेगा कि सच हो गया लेकिन झूठ कभी सच नहीं होता दोहराने से कैसी कोई बात सच हो सकती तुम लाख दोहराते रहोगे पत्थर गुलाब का फूल है पत्थर पत्थर गुलाब का फूल नहीं होगा लेकिन ये हो सकता है कि बहुत बार दोहराने से तुम्हें गुलाब का फूल दिखाई पड़ने लगे वो झूठा गुलाब का फूल होगा वो सपना है जो तुमने पत्थर पर आरोपित कर लिया कुछ दिन मत दोहराओ फिर पत्थर पत्थर हो जाए पत्थर कभी कुछ और हुआ ही न था पत्थर पत्थर ही था सिर्फ दोहराने से तुम भ्रांति में पड़े थे सब चीज़ें तुमने झूठ कर डाली तुमने धर्म भी झूठ कर डाला है इसलिए बुद्ध कहते हैं ना तो ईश्वर को मानने की जरूरत है ना आत्मा को मानने की जरूरत है मानने की जरूरत ही नहीं है मानने की जड़ काटने के लिए उन्होंने कहा ईश्वर नहीं है आत्मा नहीं ऐसा नहीं कि ईश्वर नहीं है ऐसा नहीं कि आत्मा नहीं है ऐसा तो बुद्ध कैसे कहेंगे बुद्ध जानते हैं। लेकिन तुम्हारी भ्रांतियां बहुत हो चुकी और उनकी जड़ काटनी जरूरी है और एक ही तरह से जड़ कट सकती है कि बुद्ध जैसा पुरुष कह दे कि नहीं कोई ईश्वर है और नहीं कोई आत्मा है ताकि तुम झकझोरे जाओ ताकि तुम्हारी भ्रांति के बाहर तो आओ ताकि तुमने जो झूठ निर्मित कर लिए और झूठों के आधारों पर जो भवन खड़े कर लिए वो गिर जाएं तुम्हारे ताश के पत्तों से बने घर को फूक मारी बुद्ध ने तुम्हारी कागज की नावों को डुबा दिया तुम्हारे सामने बेरहमी से डुबा दिया इसलिए तो ये देश बुद्ध को माफ नहीं कर पाया इस देश ने बुद्ध को इस देश से ही उखाड़ फेंका जो तुम्हारे ताश के महलों को गिराएगा उससे तुम नाराज हो ही जाओगे जो तुम्हारे सपनों को तोड़ेगा और तुम्हें नींद से उठाएगा उसके तुम दुश्मन हो ही जाओगे और जैसा अथक प्रयास बुद्ध ने किया किसी और ने कभी नहीं किया बुद्ध की चोट संघातक थी जो हिम्मतवर थे और जिन्होंने झेल लिए अपनी छाती पर वो नए हो गए उनका नया जन्म हो गया जो कमजोर थे वो क्रुद्ध हो गए जो कमजोर थे उन्होंने बदला लिया बुद्ध के सामने तो ना ले सके लेकिन बुद्ध के जाने पर बदला लिया जिस देश में बुद्ध जैसा व्यक्ति पैदा हुआ उस देश में बौद्धों का नाम मात्र ना बचा ये कैसे हुआ होगा जरूर इस देश के मन में बड़ी प्रतिक्रिया हुई होगी कि हमारा भगवान झूठ हमारी आत्मा झूठ हमारे शास्त्र झूठ हमारे वेद झूठ हम झूठ सब झूठ सिर्फ ये एक आदमी गौतम बुद्ध सच ऐसा बुद्ध ने कहा नहीं था कि सिर्फ मैं सच बुद्ध ने इतना ही कहा था मान्यता झूठ जानना सच विश्वास झूठ बोध सच यही बुद्धत्व के धर्म का सार है बोध सच जागो जाकर देखो मानकर मत देखो क्योंकि मान के देखने से तुम्हारी आंख पे चश्मा हो जाता मानने का चश्मा तुमने मान लिया कि जगत लाल है और मानते चले गए और लाल को ही देखते चले गए देखने की चेष्टा करते रहे संभालते रहे इसी को तो लोग साधना कहते लाल को देखने की चेष्टा फिर एक दिन तुम्हें लाल दिखाई पड़ने लगा हरे वृक्ष लाल मालूम होने लगे नीला आकाश लाल मालूम होने लगा तब तुमने समझा कि अब पहुंच गए कहीं नहीं पहुँचे तुम और भटक गए तुम और गिर गए तुम जहाँ थे वहाँ से भी पीछे फेंक गए आँख खोलो और विश्वासों की धूल झाड़ दो बुद्ध का संदेश सीधा साफ है आंख हो और विश्वास मुक्त हो चैतन्य हो और संस्कार मुक्त हो बोध हो और विचार मुक्त हो बस फिर जो है वही दिखाई पड़ जाएगा जो है उसको बुद्ध ने नाम भी नहीं दिया क्योंकि नाम देना खतरनाक है तुम इतने खतरनाक लोग हो कि नाम देते ही नाम को पकड़ लेते हो जिसको नाम दिया उसको तो भूल ही जाते हो इसलिए बुद्ध ने का जो है उस जो है का स्वभाव ही धर्म है बिना विचार के जगत को देखना धर्म को जानना है निर्विचार भाव में अस्तित्व को अनुभव करना धर्म की प्रतीति है धर्म का साक्षात्कार है परमात्मा नहीं है आत्मा नहीं है सिर्फ इसलिए कहा बुद्ध ने कि अगर ये हैं ऐसा कहो तो तुम्हारी पुरानी झूठी धारणाओं को सबलता मिलती बल मिलता है मैं भी रोज यही करता हूं चेष्टा करता हूं कि तुम्हारी पुरानी धारणा टूट जाए और ऐसा नहीं है कि तुम्हारी पुरानी धारणा गलत ही होनी चाहिए धारणा गलत है यह हो सकता है ईश्वर है लेकिन ईश्वर को मानने की वजह से तुम नहीं देख पा रहे ईश्वर के मानने को छीन लेना है ताकि जो है वो प्रकट हो जाए फिर दोहरा दूँ कमजोर आदमी मानता है कायर मानते जिनमें थोड़ा साहस है हिम्मत है वो जानने की यात्रा पर चलते जानने की यात्रा पर बड़े साहस की जरूरत है सबसे बड़ा साहस तो यही है कि अपनी सारी मान्यताओं को छोड़ देना मान्यताओं को छोड़ते ही तुम्हें लगेगा कि तुम अज्ञानी हो गए क्योंकि तुम्हारी मान्यताओं के कारण तुम ज्ञानी प्रतीत होते थे एकदम नग्न हो जाओगे अज्ञानी हो जाओगे सब हाथ से छूट जाएगा सब संपदा तुम्हारे तथा कथित ज्ञान की इसके लिए हिम्मत चाहिए धन छोड़ने के लिए इतनी हिम्मत की जरूरत नहीं क्योंकि धन बाहर है ज्ञान छोड़ने के लिए सबसे बड़ी हिम्मत की जरूरत है क्योंकि ज्ञान भीतर बैठ गया है धन तो ऐसा है जैसे वस्त्र किसी ने पहने फेंक दिए नग्न हो गया ज्ञान ऐसे है जैसे हड्डी मांस मज्जा चमड़ी उखाड़ो अलग करो बड़ी पीड़ा होती इसलिए लोग धन को छोड़कर जंगल चले जाते हैं लेकिन ज्ञान को साथ ले जाते हैं। हिंदू जंगल में बैठ के भी हिंदू रहता है जैन जंगल में बैठ के भी जैन रहता है मुसलमान जंगल में बैठ के भी मुसलमान रहता है क्या मतलब हुआ संस्कार तो साथ ही ले आए कहते उस समाज को छोड़ दिया क्या खाक छोड़ा जिस समाज ने तुम्हें ये संस्कार दिए थे वो तो तुम साथ ही ले आए यही तो असली समाज है जो तुम्हारे भीतर बैठा है समाज बाहर नहीं समाज बड़ा होशियार है, हो, हो कुशल उसने भीतर बैठ के तुम्हारे अंतस्तल में जगह बना दी अब तुम कहीं भी भागो वो तुम्हारे साथ जाएगा जब तक तुम जागोगे नहीं समाज तुम्हारा पीछा करेगा बुद्ध ने कहा जागो जाकर जिसका दर्शन होता है उसको ही उन्होंने धर्म कहा वह धर्म शास्वत है सनातन है एस धमो सनातन हो धर्म तुम्हारा स्वभाव है अस्तित्व का स्वभाव तुम्हारा स्वभाव सर्व का स्वभाव धर्म ही तुम्हारे भीतर श्वास ले रहा है और धर्म ही वृक्षों में हरा होकर पत्ते बना है और धर्म ही छलांग लगाता हरिण में और धर्म ही मोर बन के नाचता है और धर्म ही बादल बन के घिरता है और धर्म ही सूरज बन के चमकता है और धर्म ही है चांदारों में और धर्म ही है सागरों में और धर्म ही सब तरफ फैला है धर्म से मतलब है स्वभाव इस सब के भीतर जो अंतस्तल है वह एक ही है जीवंतता अर्थात धर्म चैतन्य अर्थात धर्म ये होने की शाश्वतता अर्थात धर्म यह होना मिटता ही नहीं तुम पहले भी थे किसी और रूप किसी और रंग किसी और ढंग में तुम बाद में भी हो किसी और रंग किसी और रूप किसी और ढंग में तुम सदा से थे और तुम सदा रहोगे लेकिन तुम जैसे नहीं तुम तो एक रूप हो इस रूप के भीतर तलाशो जरा खोदो गहराई में इस देह के भीतर जाओ इस मन के भीतर जाओ और वहां खोजो जहां लहर सागर बन जाती जहां लहर सागर है जब भी तुम सागर में उठी किसी लहर में जाओगे तो थोड़ी देर में देर अबेर सागर मिल जाएगा ऐसे ही तुम एक लहर हो लहरें बनती हैं मिटती हैं सागर न बनता ना मिटता सागर शाश्वत है सनातन है लेकिन तुमने लहर को खूब जोर से पकड़ लिया है तुम कहते हो मैं ये लहर हूं और तुम यह भी चिंता में लगे हो कि कैसे यह लहर शाश्वत हो जाए यह कभी ना हुआ है ना होगा लहरें कैसे शाश्वत हो सकती लहर का तो अर्थ ही है जो लहराई और गई आई और गई वही लहर लहर कैसे शाश्वत हो सकती है? बनती नहीं कि मिटने लगती बनने में ही मिटती तुम तो जन्मे नहीं और मरने लगे जन्म के साथ ही मृत्यु शुरू हो गई लहर तो बनने में ही मिटती लहर शाश्वत नहीं हो सकती लहर को शाश्वत बनाने का जो मोह है इसी का नाम संसार है ये चेष्टा कि जैसा मैं हूं ऐसा ही बच जाऊं बड़े कंजूस ऐसा ही बच जाऊं जैसा हो और जैसे हो इसमें कुछ सार नहीं मिल रहा है मजा ये है जैसे हो इसमें कुछ मिला नहीं ना कोई सौंदर्य न कोई सत्य न कोई आनंद फिर भी जैसा हूं ऐसा ही बना रहू तुमने कभी सोचा कि अगर ये तुम्हारी आकांक्षा पूरी हो जाए तो इससे बदतर कोई दशा होगी तुम जैसे हो अगर ऐसे ही रह जाओ सदा सदा के लिए ऐसे ही जैसे तुम हो ठहर जाओ तुमने सोचा भी नहीं नहीं तुम घबरा जाओगे तुम कहने लगोगे कि नहीं प्रभु भूल हो गई ये प्रार्थना वापस लेता हूं ऐसा ही रह जाऊंगा ठहरा रुका अवरुद्ध कष्टपूर्ण हो जाएगा नहीं मुझे जाने दो नए को आने दो संसार है मैं जैसा हूं वैसे ही रहने की आकांक्षा सन्यास है जैसा हो वैसा ही हो जाने की तत्परता जैसा हो आज आदमी तो आदमी कल कब्र में पड़ोगे और घास बन के उगोगे हरी घास कब्र पर परम सुंदर रहे आदमी से थक नहीं गए घास नहीं होना है घास का फूल नहीं बनना है आज आदमी हो कल आकाश में बादल होके मंडराओ हो। आज आदमी हो कल एक तारे हो के चमको आज आदमी हो कल एक गौरैया हो के गीत गाओ सुबह सुबह सूरज के स्वागत में आज आदमी हो कल गुलाब का फूल बनो कि कमल बन के किसी सरोवर में तैरो आदमी ही रहोगे इसी लहर के साथ जड़ जड़ता को पकड़ लोगे आज पुरुष हो कल स्त्री आज स्त्री हो कल पुरुष रूप को बहने दो धारा को बहने दो सरिता को रोको मत अवरुद्ध मत करो जो हो उसका स्वीकार तथाता सन्यास जैसा मैं हूं बस ऐसा ही रहे सदा ऐसी जड़ आग्रह की अवस्था ऐसा दुराग्रह संसार संसार में अगर दुख मिलता है तो इसलिए दुख मिलता है क्योंकि जो नहीं हो सकता उसकी तुम तो मांग करते हो और सन्यासी अगर सुखी है प्रफुल्लित है आनंदित है तो कोई खजाना मिल गया है उसे वो खजाना क्या है वो खजाना यही एक जो होता है वो उसी के साथ राजी जैसा होता है उसमें रत्ती भर भिन्न नहीं चाहता भिन्न की आकांक्षा गई उसकी कोई वासना नहीं वो कुछ मांगता नहीं वो प्रतिपल जीता है आनंद से जवान है तो जवानी में प्रसन्न है और बच्चा था तो बच्चे में प्रसन्न था और बूढ़ा हो जाएगा तो बुढ़ापे का सुख लेगा जीता था तो जीने का गीत देखा और जीने का नाच और मरेगा तो मृत्यु का नाच देखता हुआ मरेगा जहां है जैसा है उससे या कहीं और होने की आकांक्षा नहीं ऐसी जब दशा बन जाएगी तो जो तुम्हें ज्ञात होता उसका नाम धर्म है फिर तुम्हें सागर का पता चलता है तरंगों से तुम मुक्त हो गए लहरों से मुक्त हो गए और निश्चित सागर शाश्वत बुद्ध ने उसी को धर्म कहा है जिसको दूसरों ने ईश्वर कहा है बुद्ध को उसी ने धर्म कहा है जिसको दूसरों ने आत्मा कहा है लेकिन आत्मा और ईश्वर के साथ ज़्यादा खतरा है धर्म के साथ उतना खतरा नहीं ईश्वर का मतलब हो जाता कोई बैठा आकाश में चला रहा सारे जगत को चलो इसकी खुशामत करें स्तुति इस करें इसको प्रसन्न कर लें किसी तरह तो अपने लिए कुछ विशेष आयोजन हो जाएगा अपने पर दया हो जाएगी इसके अनुकंपा अपने को मिल जाए तो हम दूसरों से आगे निकल जाएंगे धन में ध्यान में तो हमारी जो मांगे हैं हम इससे पूरी करवा लेंगे चलो इसके पैर दबाए चलो इससे कहें कि हम तुम्हारी चरण रज तो दिशा गलत हो गई दिशा वासना की हो गई ईश्वर को मानते ही कि ईश्वर आकाश में बैठा मनुष्य की भांति स्वभाव था तो जो मनुष्य की कमजोरियां वो ईश्वर में भी आरोपित हो जाएंगी मनुष को खुशामत से राजी किया जा सकता है तो ईश्वर को भी खुशामत से राजी किया जा सकता है अगर मनुष्य को खुशामत से राजी किया जा सकता है तो ईश्वर को थोड़ी और सुंदर खुशामत चाहिए उसका नाम स्तुति अगर मनुष्य को रुष्वत दी जा सकती है तो ईश्वर को भी रुष्बत दी जा सकती है जरा देने में ढंग होना चाहिए जरा कुशलता और प्रसाद पूर्वक और अगर आदमी से अपनी मांगें पूरी करवाई जा सकती हैं चाहे वे न्याय संगत ना भी हों तो फिर ईश्वर से भी पूरी करवाई जा सकती हैं तुम चकित होगे दुनिया के धर्मशास्त्रों में ऐसी प्रार्थनाएं जो कि धर्मशास्त्रों में नहीं होनी चाहिए अधार्मिक प्रार्थनाएं मगर वे सूचक हैं इस बात की कि अगर ईश्वर को मनुष्य की तरह मानोगे तो ये उपद्रव होने वाला है वेद में ऐसी सैकड़ों ऋचाएं जिनमें प्रार्थना कर रहे हैं ऋषि कि हमारे दुश्मन को मार डालो। यहीं तक नहीं हमारी गाय के थन में दूध भर जाए और दुश्मन की गाय के थन में दूध बिल्कुल सूख जाए ये किस तरह की प्रार्थनाएं कि हमारे खेत में इस बार खूब फसल आए और पड़ोसी का खेत बिल्कुल राख हो जाए ये किस तरह की प्रार्थनाएं और वेद में मगर ये खबर देती हैं कि अगर ईश्वर को आदमी की तरह मानोगे तो तुम उससे जो प्रार्थना करोगे वो भी आदमी की तरह होंगी ये आदमी की असलियत है मंदिर भी जाता है तो क्या मानता है कुरान में भी इस तरह के वचन हैं और बाइबल में भी सुंदर नहीं है इस अर्थ में बुद्ध ने बड़ी क्रांतिकारी दृष्टि थी बुद्ध ने कहा हटाओ इस ईश्वर को इसके कारण वेद की ये अभद्र ऋचाएं पैदा होती इसके कारण आदमी के भीतर की बेहुदी आकांक्षाओं को सहारा मिलता है ईश्वर को हटा दो ईश्वर की जगह नियम को स्थापित किया बुद्ध ने धर्म अब नियम से कोई प्रार्थना थोड़ी कर सकते हो किसी को तुमने गुरुत्वाकर्षण से प्रार्थना करते देखा और कई के, के फ्रैक्चर हो गए मुझे ना हो ये देखो मैं तुम्हारा भक्त गुरुत्वाकर्षण से कोई प्रार्थना नहीं करता करेगा तो मूड मालूम पड़ेगा खुद की ही आंखों में मूड मालूम पड़ेगा लेकिन एक दफे गुरुत्वाकर्षण को भी आदमी का रूप दे दो कि गुरुत्वाकर्षण जो है वो एक देवता है जो देखता रहता है कौन ठीक चल रहा है कौन ठीक नहीं चल रहा जो इर्छा तिरछा चलता उसको गिराता है दे मारता है हड्डी तोड़ देता है अस्पताल में भर्ती करवा देता है जो सीधा चलता है साफ और चलता है संभल के चलता है उसको बचाता है यही तो है बादल आकाश में गरजे तुमने कल्पना कर ली इंद्रदेवता की कि नाराज हो रहा है इंद्रदेवता हमसे कुछ भूल हो गई बिहार में भयंकर अकाल पड़ा और महात्मा गांधी ने पता है क्या कहा उन्होंने कहा यह हमारे पापों का फल है देवता पापों का प्रतिकार दंड दे रहा है क्या पाप हरिजनों के साथ जो हमने पाप किया उसका फल दे रहा है लेकिन वो पाप तो पूरे देश में हो रहा है सिर्फ बिहार में ही नहीं हो रहा तो बिहार के लोगों को क्यों सता रहा है? ये बिहारियों ने बिचारों ने क्या बिगाड़ा है? लेकिन हम जब भी ईश्वर को व्यक्ति की तरह मान लेते हैं तो कुछ झंझटें आनी शुरू होती बुद्ध ने ईश्वर के व्यक्तित्व को पहुंच डाला व्यक्तित्व को हटा दिया रूप को गिरा दिया अरूप बना दिया वेद कहते हैं परमात्मा अरूप है लेकिन फिर भी उनकी प्रार्थनाएं जो हैं वो उसको रूप मान के ही चल रही बुद्ध ने वस्तुतः परमात्मा का रूप कर दिया परमा है ही नहीं परमात्मा कोई ईश्वर नहीं है। फिर क्या है फिर एक महान नियम जीवन का एक शाश्वत नियम है जो सब जिसके आधार से चल रहा है नियम की प्रार्थना नहीं की जा सकती नियम से प्रार्थना नहीं की जा सकती नियम की खुशामद भी नहीं की जा सकती नियम को रुस्वत भी नहीं दी जा सकती नियम का तो पालन ही किया जा सकता है पालन करोगे सुख पाओगे नहीं पालोगे दुख पाओगे और ऐसा नहीं है कि नियम वहां बैठा है डंडा लिए कि नहीं पाला तो सिर तोड़ देगा कोई वहां बैठा नहीं है तुम नियम के विपरीत जाके स्वयं को दंड दे लेते हो जब तुम शराब पी के क्षेत्र से चलते तो गिर जाते हो ऐसा नहीं कि गुरुत्वाकृष्ण देख रहा है बैठा हुआ वहाँ कि अच्छा अब आदमी ने शराब पी अब इसकी तोड़ो ऐसा वहां कोई भी नहीं है जब तुम संतुलन खो देते हो अपने संतुलन खोलने के कारण ही तुम गिर पड़ते हो तुम ही अपने को दंड देते तुम ही अपने को पुरस्कार बुद्ध ने तुम्हें सारी शक्ति दे दी। बुद्ध ने तुम्हें सार्वभौम शक्ति दे दी। बुद्ध ने जब कहा कोई ईश्वर नहीं है तो बुद्ध ने तुम्हारे जीवन में ईश्वरत्व की घोषणा कर दी